ईशावास्य उपनिषद सदगुरु ओषो के अमृत प्रवचन एवं ध्यान प्रेम ट्रैक एक पूर्ण से पूर्ण की उत्पत्ति है क्योंकि पूर्ण से पूर्ण की उत्पत्ति होती है तथा पूर्ण का पूर्णत्व लेकर पूर्ण ही बच रहता है ओम शांति शांति शांति यह महावाक्य कई अर्थों में अनूठा है एक तो इस अर्थ में ईशावास उपनिषद इस, इस महावाक्य पर शुरू भी होता है और पूरा भी जो भी कहा जाने वाला है जो भी कहा जा सकता है वो इस सूत्र में पूरा आ गया है जो समझ सकते हैं उनके लिए ईशावास से आगे बढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं जो नहीं समझ सकते हैं शेष पुस्तक उनके लिए ही कही गई है इसलिए साधारणता ओम शांति शांति शांति का पाठ जो कि पुस्तक के अंत में होता है इस पहले वचन के ही अंत में जो जानते हैं उनके हिसाब से बात पूरी हो गई है जो नहीं जानते हैं उनके लिए सिर्फ शुरू होती है इसलिए भी यह महावाक्य बहुत अद्भुत है कि पूर्व और पश्चिम के सोचने के ढंग का भेद इस महावाक्य से स्पष्ट होता है दो तरह के तर्क दो तरह की लॉजिक सिस्टम्स विकसित हुई हैं दुनिया में एक यूनान में एक भारत में यूनान में जो तर्क की पद्धति विकसित हुई उससे पश्चिम के सारे विज्ञान का जन्म हुआ और भारत में जो जो विचार की पद्धति विकसित हुई उससे धर्म का जन्म हुआ दोनों में कुछ बुनियादी भेद है और सबसे पहला भेद यह है कि पश्चिम में यूनान ने जो तर्क की पद्धति विकसित की उसकी समझ है कि निष्कर्ष कंक्लूजन हमेशा अंत में मिलता है साधारणता ठीक मालूम होगी बात हम खोजेंगे सत्य को खोज पहले होगी विधि पहले होगी प्रक्रिया पहले होगी निष्कर्ष तो अंत में हाथ आएगा इसलिए यूनानी चिंतन पहले सोचेगा खोजेगा अंत में निष्कर्ष देगा भारत ठीक उल्टा सोचता है भारत कहता है जिसे हम खोजने जा रहे हैं वो सदा से मौजूद है वो हमारी खोज के बाद में प्रकट नहीं होता हमारे खोज के पहले भी मौजूद है जिस सत्य का उद्घाटन होगा वो सत्य हम नहीं थे तब भी था हमने जब नहीं खोजा था तब भी था हम जब नहीं जानते थे तब भी उतना ही था जितना जब हम जान लेंगे तब होगा खोज से सत्य सिर्फ हमारे अनुभव में प्रकट होता है सत्य निर्मित नहीं होता सत्य हमसे पहले मौजूद है इसलिए भारतीय तर्कणा पहले निष्कर्ष को बोल देती है फिर प्रक्रिया की बात करती है। कंक्लूजन फर्स्ट देन द मेथडोलॉजी एंड द प्रोसेस पहले निष्कर्ष फिर प्रक्रिया यूनान में पहले प्रक्रिया फिर खोज फिर निष्कर्ष से एक बात और ख्याल में ले लेनी चाहिए जो लोग सोच विचार करके सत्य को पाएंगे उनके लिए यूनान की तर्क पद्धति ठीक मालूम पड़ेगी सोचना विचारना ऐसे है जैसे मैं एक छोटे से दिए को लेके महाअंधकार से घिरी हुई रात्रि में कुछ खोजने को निकलूं। रात है बड़ी अंधेरा है बहुत दीए की रोशनी बहुत कम दो चार कदमों तक पड़ती है कुछ दिखाई पड़ता है बहुत कुछ अन दिखा रह जाता है जो दिखाई पड़ता है उसके बाबत जो भी निष्कर्ष लिए जाते हैं वो टेंटेटिव अस्थाई होंगे क्योंकि थोड़ी देर बाद कुछ और भी दिखाई पड़ेगा जिसके दिखाई पड़ने के बाद निष्कर्ष को बदलना जरूरी होगा फिर थोड़ी देर बाद कुछ और दिखाई पड़ेगा और निष्कर्ष को पुनः बदलना जरूरी होगा इसलिए पश्चिम का विज्ञान चूंकि यूनान के तर्क को मान के चलता है उसका कोई भी निष्कर्ष अंतिम नहीं हो सकता उसके सभी निष्कर्ष अस्थाई, काम चलाओ अभी जितना जानते हैं उस पर आधारित है कल जो जाना जाएगा उससे बदलाव हो जाएगी इसलिए पश्चिम का कोई भी सत्य निरपेक्ष एप्सल्यूट नहीं पूर्ण नहीं सभी सत्य अपूर्ण है और यह बड़े मजे की बात है कि सत्य अपूर्ण हो नहीं सकता जो भी अपूर्ण होगा वो असत्य ही होगा और जिसे हमें कल बदलना पड़ेगा वो आज भी सत्य नहीं था सिर्फ मालूम पड़ता था जिसे हमें कभी भी नहीं बदलना पड़ेगा वही सत्य हो सकता है इसलिए पश्चिम में जिसे वे सत्य कहते हैं वो केवल आज जितना हम जानते हैं उस जानने पर निर्भर असत्य है जो कि कल के जानने से रूपांतरित होगा परिवर्तित होगा भारत की पद्धति सत्य को दिया लेके खोजने की नहीं है भारत की पद्धति ऐसी है जैसे अंधेरी रात हो गहन अंधकार हो और बिजली कौंध जाए बिजली कौन थे और सभी कुछ एक साथ साइमल्टेनियसली दिखाई पड़ जाए थोड़ा पहले दिखाई पड़े थोड़ा बाद में दिखाई पड़े फिर थोड़ा बाद में दिखाई पड़े ऐसा नहीं रिगुलेशन हो जाए सब एकदम से उभर जाए सब रास्ते दूर छितिस तक फैले हुए सभी कुछ जो है बिजली की कोद में इकट्ठा दिखाई पड़ जाए फिर उसमें बदलने का कोई उपाय ना रह जाए पूरा ही जान लिया गया यूनान में जिसे तर्क कहते हैं वो विचार के द्वारा सत्य की खोज है भारत में हम जिसे अनुभूति कहते हैं प्रज्ञा कहते हैं कहें पश्चिम में जिसे हम लॉजिक कहते हैं और पूर्व में जिसे इंट्यूशन कहते हैं ये प्रज्ञा बिजली की कोम की तरह सारी चीजों को एक साथ प्रकट कर जाने वाली है इसलिए सत्य पूरा का पूरा जैसा है वैसा ही प्रतिफलित होता है फिर उसमें कुछ परिवर्तन करने का उपाय नहीं रह जाता इसलिए महावीर ने जो कहा है उसमें बदलने की कोई जगह नहीं कृष्ण ने जो कहा है उसमें बदलने की कोई जगह नहीं बुद्ध ने जो कहा है उसमें बदलने का कोई उपाय नहीं इसलिए कभी कभी पश्चिम के लोग चिंतित और विचार में पड़ जाते हैं कि महावीर को हुए पच्चीस साल हुए क्या उनकी बात अभी भी सही है है उनका पूछना क्योंकि तो पच्चीस सौ साल में अगर दिए से हम सत्य को खोजते हो तो पच्चीस हजार बार बदलाहट हो जानी चाहिए रोज नए तथ्य अविष्कृत होंगे और पुराने तथ्य को हमें रूपांतरित करना पड़ेगा लेकिन महावीर बुद्ध या कृष्ण के सत्य रिविलेशन है दिया लेकर खोजे गए नहीं निर्विचार की कोंध, निर्विचार की बिजली की चमक में देखे गए और जाने गए उघाड़े गए सत्य जो सत्य महावीर ने जाना उसमें महावीर एक एक कदम सत्य को नहीं जान रहे हैं अन्यथा पूर्ण सत्य कभी भी नहीं जाना जा सकेगा महावीर पूरे के पूरे सत्य को एक साथ जान रहे हैं इस महावाक्य से समय ये आपको कहना चाहता हूं कि इस छोटे से दो वचनों के महावाक्य में पूरब की प्रज्ञान जो भी खोजा है वह सभी का सब इकट्ठा मौजूद है वो पूरा का पूरा मौजूद है इसलिए भारत में हम निष्कर्ष पहले कंक्लूजन पहले प्रक्रिया बाद में पहले घोषणा कर देते हैं सत्य क्या है फिर वो सत्य कैसे जाना जा सकता है वो सत्य कैसे जाना गया है वो सत्य कैसे समझाया जा सकता है उसके विवेचन न पड़ते हैं यह घोषणा है जो घोषणा से ही पूरी बात समझ लें शेष किताब बेमानी पूरे उपनिषद में अब और कोई नई बात नहीं कही जाएगी लेकिन बहुत बहुत मार्गों से इसी बात को पुनः पुनः कहा जाएगा जिनके पास बिजली कोंधने का कोई उपाय नहीं है जो जिद्द है कि जिद करके बैठे हैं कि दिए से ही सत्य को खोजेंगे शेष उपनिषद उनके लिए है अब दिए को पकड़कर बांकी की पंथियों में एक एक टुकड़े के सत्य की बात की जाएगी लेकिन पूरी बात इसी सूत्र पर हो जाती इसलिए मैंने कहा कि सूत्र अनूठा है सब इसमें पूरा कह दिया गया है उसे हम समझ ले क्या कह दिया गया कहा है कि पूर्ण से पूर्ण पैदा होता है फिर भी पीछे सदा पूर्ण शेष रह जाता है और अंत में पूर्ण में पूर्ण लीन हो जाता है फिर भी पूर्ण कुछ ज्यादा नहीं हो जाता है उतना ही होता है जितना था यह बहुत ही गणित विरोधी वक्तव्य है बहुत एंटी मैथमेटिकल पी डी ऑस्पिंस की ने एक किताब लिखी है किताब का नाम है डर्शियम आरगनम। किताब के शुरू में उसने एक छोटा सा वक्तव्य दिया है पीडी ऑस्पिंस की रूस का एक बहुत बड़ा गणितज्ञ था बाद में पश्चिम के एक बहुत अद्भुत फकीर गुरजीएफ के साथ वह एक रहस्यवादी संत हो गया लेकिन उसकी समझ गणित की है गहरे गणित की उसने अपनी इस अद्भुत किताब के पहले ही एक वक्तव्य दिया है जिसमें उसने कहा है कि दुनिया में केवल तीन अद्भुत किताबें हैं एक किताब है अरिस्टोटल की पश्चिम में जो तर्कशास्त्र का पिता है उसकी उस किताब का नाम है आर्गानम आर्गानम का अर्थ होता है ज्ञान का सिद्धांत फिर ऑस्पिंसकी की कहा कि दूसरी महत्वपूर्ण किताब है रोजर बेकन की उस किताब का नाम है नोवम आर्गानम ज्ञान का नया सिद्धांत और तीसरी किताब वो कहता है मेरी है खुद उसकी उसका नाम है डर्शियम आर्गानम ज्ञान का तीसरा सिद्धांत और इस वक्तव्य को देने के बाद उसने एक छोटी सी पंक्ति लिखी है जो बहुत हैरानी की है उसमें उसने लिखा है बिफोर द फर्स्ट एग्जिस्टेड द थर्ड वास इसके पहले की पहला सिद्धांत दुनिया में आया उसके पहले भी तीसरा था पहली किताब लिखी है अरस्तु ने 2000 साल पहले दूसरी किताब लिखी है तीन साल पहले बेकन ने और तीसरी किताब अभी लिखी गई है कोई चालीस साल पहले लेकिन आसपेंस की कहता है कि पहली किताब थी दुनिया में उसके पहले तीसरी किताब मौजूद थी और तीसरी किताब उसने भी चालीस साल पहले लिखी जब भी कोई उससे पूछता कि यह क्या पागलपन की बात है तो आसपेंस की कहता कि ये जो मैंने लिखा है ये मैंने नहीं लिखा यह मौजूद था मैंने सिर्फ उद्घाटित किया न्यूटन नहीं था तब भी जमीन में ग्रेविटेशन था तब भी जमीन पत्थर को ऐसे ही खींचती थी जैसे न्यूटन के बाद खींचती है। न्यूटन ने ग्रेविटेशन के सिद्धांत को रचा नहीं उघाड़ा जो ढका था उसे खोला जो अनजाना था उसे परिचित बनाया लेकिन न्यूटन से बहुत पहले ग्रेविटेशन था नहीं तो न्यूटन भी नहीं हो सकता था ग्रेविटेशन के बिना तो न्यूटन भी नहीं हो सकता न्यूटन के बिना ग्रेविटेशन हो सकता है जमीन की कशिश न्यूटन के बिना हो सकती है। लेकिन न्यूटन जमीन की कशिश के बिना नहीं हो सकता न्यूटन के पहले भी जमीन की कशिश थी लेकिन जमीन की कशिश का पता नहीं था आस्पेंस की कहता है कि उसका तीसरा सिद्धांत पहले सिद्धांत के भी पहले मौजूद था पता नहीं था यह दूसरी बात है और पता नहीं था यह कहना भी शायद ठीक नहीं क्योंकि आसपेंसकी ने अपनी पूरी किताब में जो कहा है वो इस छोटे से सूत्र में आ गया है आसपेंसकी की टर्शियम आर्गनम जैसी बड़ी कीमती किताब मैं भी कहता हूं कि उसका दावा झूठा नहीं जब वो कहता है कि दुनिया में तीन महत्वपूर्ण किताबें हैं और तीसरी मेरी है तो किसी अहंकार के कारण नहीं कहता यह तथ्य है उसकी किताब इतनी ही कीमती है अगर वह न कहता तो वह झूठी विनम्रता होती वो सच कह रहा है विनम्रतापूर्वक कह रहा है यही बात ठीक है उसकी किताब इतनी ही महत्वपूर्ण है, लेकिन उसने जो भी कहा है पूरी किताब में वो इस छोटे से सूत्र में आ गया है उसने पूरी किताब में यह सिद्ध करने की कोशिश की कि दुनिया में दो तरह के गणित एक गणित है जो कहता है दो और दो चार होते साधारण गणित हम सब जानते हैं साधारण गणित कहता है कि अगर हम किसी चीज के अंशों को जोड़ें तो वो उसके पूर्ण से ज्यादा कभी नहीं हो सकते साधारण गणित कहता है अगर हम किसी चीज को तोड़ लें और उसके टुकड़ों को जोड़ें तो टुकड़ों का जोड़ कभी भी पूरे से ज्यादा नहीं हो सकता इसी दी बात है अगर हम एक रुपए को तोड़ लें सौ नए पैसे में तो सौ नए पैसे का जोड़ रुपए से ज्यादा कभी नहीं हो सकता या कि कभी हो सकता अंश का जोड़ कभी भी अंशी से ज्यादा नहीं हो सकता यह सीधा सा गणित है लेकिन आस्पेंस की कहता है एक और गणित है हायर मैथमेटिक्स एक और ऊंचा गणित भी है और वही जीवन का गहरा गणित है वहां दो दो चार जरूरी नहीं है कि चार ही होते हो कभी वहां दो और दो पांच भी हो जाते हैं और कभी वहां दो और दो तीन भी रह जाते और वो कहता है कि कभी कभी अंशों का जोड़ पूर्ण से ज्यादा भी हो जाता है इसे थोड़ा समझना पड़े और इसे हम ना समझ पाए तो इस आवास के पहले और अंतिम सूत्र को भी नहीं समझ पाएंगे एक चित्रकार एक चित्र बनाता है अगर हम हिसाब लगाने बैठे तो रंगों की कितनी कीमत होती है कुछ ज्यादा नहीं कैनवस की कितनी कीमत होती है कुछ ज्यादा नहीं लेकिन कोई भी श्रेष्ठ कृति कोई भी श्रेष्ठ चित्र रंग और कैनवस का जोड़ नहीं है जोड़ से कुछ ज्यादा है समथिंग मोर एक कवि एक गीत लिखता है उसके गीत में जो भी शब्द होते हैं वो सभी शब्द सामान्य होते हैं उन शब्दों को हम रोज बोलते हैं शायद ही उस कविता में एकाध ऐसा शब्द मिल जाए जो हम न बोलते हो न भी बोलते हो तो परचित तो होते हैं फिर भी कोई कविता शब्दों का सिर्फ जोड़ नहीं है शब्दों के जोड़ से कुछ ज्यादा है समथिंग मोर एक व्यक्ति सितार बजाता है सितार को सुनकर हृदय पर जो परिणाम होते हैं वे केवल ध्वनि के आघात नहीं है के आघात से कुछ ज्यादा हम तक पहुंच जाता है इसे ऐसा समझे एक व्यक्ति आंख बंद करके आपके हाथ को प्रेम से छूता है स्पर्श वही होता है वही व्यक्ति क्रोध से भर के आपके हाथ को छूता है स्पर्श वही होता है जहां तक स्पर्श के शारीरिक मूल्यांकन का सवाल है दोनों स्पर्श में कोई बुनियादी फर्क नहीं होता फिर भी जब कोई प्रेम से भर के हृदय को छूता है तो उसी छूने में से कुछ निकलता है जो बहुत भिन्न और जब कोई क्रोध से छूता है तो कुछ निकलता है जो बिल्कुल और है और कोई अगर बिल्कुल निष्पक्षता से तथस्थता से छूता है तो कुछ भी नहीं निकलता है छूना एक सा है स्पर्श एक सा है अगर हम भौतिक शास्त्री से पूछने जाएंगे तो वो कहेगा कि हाथ पर एक आदमी ने हाथ को छुआ कितना दबाव पड़ा है दबाव नापा जा सकता है हाथ पर कितना विद्युत का आघात पड़ा वो भी नापा जा सकता है एक हाथ से दूसरे हाथ में कितनी ऊषमा कितनी गर्मी गई वो भी नापी जा सकती है लेकिन वो ऊष्मा वो हाथ का दबाव किसी भी रास्ते से बता ना सकेगा कि जिस आदमी ने छूआ उसने क्रोध से छुआ था कि प्रेम से छुआ था फिर भी स्पर्श के भेद हम अनुभव करते हैं निश्चित ही स्पर्श केवल हाथ की गर्मी हाथ का दबाव विद्युत के प्रभाव का जोड़ नहीं कुछ ज्यादा है जीवन कुछ श्रेष्ठतर गणित पर निर्भर है यहां जिन चीजों को हमने जोड़ा था उनसे नई चीज पैदा हो जाती है। उनसे श्रेष्ठतर का जन्म हो जाता है उनसे महत्वपूर्ण पैदा हो जाता है क्षुद्रतम से भी महत्वपूर्ण पैदा हो जाता है जिंदगी साधारण गणित नहीं है बहुत श्रेष्ठतर गहरा सूक्ष्म गणित है ऐसा गणित है जहां आंकड़े बेकार हो जाते जहां गणित के जोड़ और घटाने के नियम बेकार हो जाते और जिस आदमी को गणित के पार जिंदगी के रहस्य का पता नहीं है उस आदमी को जिंदगी का कोई भी पता नहीं इस महावाक्य में बड़ी अजीब बातें कही गई हायर मैथमेटिक्स की कहा है कि पूर्ण से पूर्ण निकल आता है फिर भी पीछे पूर्ण शेष रह जाता है साधारण गणित के हिसाब से बिल्कुल गलत बात है अगर हम किसी भी चीज में से कुछ निकाल लेंगे तो उतना ही शेष नहीं रह सकता जितना था कुछ कम हो जाएगा हो ही जाना चाहिए अन्यथा हमारे निकाले हुए का क्या हुआ अगर मैं एक तिजोरी में से दस रुपए निकाल लूं उसमें अरबों रुपए भरे हूं तो भी कम हो गए दस पैसे भी निकाल लूं तो भी कम हो गए उतना ही शेष नहीं रह सकता जितना पहले था कितनी ही बड़ी तिजोरी हो कुबेर का खजाना हो कि सोलोमन का अगर 10 नए पैसे भी हमने उसमें से निकाले तो अब तिजोरी उतनी ही नहीं है जितनी थी कुछ कम हो गई और कितना ही बड़ा खजाना हो अगर हम 10 कोड़ी भी उसमें डाल दें तो अब उतनी ही नहीं रही जितनी थी कुछ जुड़ गई और ज्यादा हो गई लेकिन यह सूत्र कहता है कि पूर्ण से पूर्ण निकल आता है थोड़ा भी नहीं दस पैसे नहीं निकालते पूरी तिजोड़ी ही बाहर निकाल देते पूर्ण से पूर्ण ही बाहर निकाल लेते फिर भी पीछे पूर्ण ही से रह जाता या तो किसी पागल ने कहा है जिसे गणित का कोई भी पता नहीं पहली कक्षा का विद्यार्थी भी जानता है कि हम कुछ निकालेंगे तो पीछे कमी हो जाएगी और थोड़ा निकालेंगे तो भी कमी हो जाएगी अगर पूरा निकाल लेंगे तब तो पीछे कुछ भी नहीं बचना चाहिए पर यह सूत्र कहता है कि कुछ नहीं पूरा ही बच जाता है निश्चित ही तिजोरी को ही जो समझते हैं वो ऐसे नहीं समझ पाएंगे तब किसी और दिशा से समझना पड़ेगा जब आप किसी को प्रेम देते हैं तो आपके पास प्रेम कम होता है आप पूरा ही प्रेम दे डालते हैं तब भी आपके पास कुछ कमी हो जाती नहीं आदमी के पास इस सूत्र को समझने के लिए जो निकटतम शब्द है वो प्रेम है उससे ही हमें पकड़ना पड़ेगा सच तो यह है कि प्रेम आप कितना ही दे डालें उतना ही बच रहता है जितना था उसमें कोई भी कमी नहीं आती बल्कि कुछ तो कहते हैं कि वो और बढ़ जाता है जितना आप देते हैं उतना बढ़ जाता है जितना आप बांटते हैं उतना गहन होता चला जाता है जितना लुटाते हैं उतना ही पाते हैं कि और और उपलब्ध होता चला जा रहा है जो अपने सारे प्रेम को फेंक दे बाहर वो आनंद प्रेम का मालिक हो जाता है पूर्ण से पूर्ण निकल आए और पीछे पूर्ण ही शेष रह जाए तो इसका अर्थ हुआ कि यह गण से नहीं समझाया जा सकेगा प्रेम से समझना पड़ेगा इसलिए जो आइंस्टीन के पास समझने जाएंगे वो नहीं समझ पाएंगे मीरा के पास समझने जाएं तो शायद समझ में आ जाए चैतन्य के पास समझने जाएं तो शायद समझ में आ जाए क्योंकि ये किसी और ही आयाम किसी और ही डायमेंशन की बात है जहां देने से घटता नहीं आपके पास सिवाय प्रेम के और कोई ऐसा अनुभव नहीं है जिससे समझने की पहली चोट हो सके पता नहीं प्रेम का अनुभव भी है या नहीं क्योंकि सौवे से निन्यानबे को वो भी नहीं अगर आपको प्रेम दे देने से कुछ कमी मालूम पड़ती हो तो आप समझ लेना कि आपको प्रेम का कोई अनुभव नहीं अगर आप प्रेम किसी को देते हो और भीतर लगता हो कि कुछ खाली हुआ तो आप समझ लेना कि जो आपने दिया है वो कुछ और होगा प्रेम नहीं हो सकता वो फिर तिजोरी की ही दुनिया की कोई चीज होगी वो पैसे लत्ते में तुलने वाली चीज होगी आंकड़ों में आंकी जा सके तराजू में तौली जा सके गजों से नापी जा सके ऐसी कोई चीज मेजरेबल क्योंकि ध्यान रहे जो मेजरेबल है वो घट जाएगा जो भी नापा जा सकता है उसमें से कुछ भी निकालिएगा तो घट जाएगा जो इमेजरेबल है जो नहीं नापा जा सकता अमाप है वही केवल कितना ही निकाल लीजिए तो पीछे उतना ही बचेगा जितना था अगर आपको ऐसा कभी भी लगा हो कि आपके प्रेम के देने से कुछ प्रेम कम हो जाता है और आप सबको लगा होगा करीब करीब सबको इसीलिए तो हम प्रेम पर मालकियत करते हैं। अगर मुझे कोई प्रेम करता है तो मैं चाहता हूं कि वो किसी और को प्रेम ना करे क्योंकि बढ़ जाएगा कम हो जाएगा प्रदर्शन इसलिए मैं चाहता हूं कि जो मुझे प्रेम करता है वो दूसरे की तरफ प्रेम की नजर से भी ना देख उसकी प्रेम की नजर किसी को मेरे लिए जहर बन जाती क्योंकि मैं जानता हूं कि घटा जाता है कम हुआ जाता है और अगर घट रहा हो कम हो रहा हो तो समझना कि प्रेम का कोई पता ही नहीं अगर मुझे प्रेम का पता हो तो जिसे मैं प्रेम करता हूं उससे मैं चाहूंगा कि वह जाए और लुटाए सारी दुनिया को क्योंकि जितना वो लुठाएगा उतना ही गहन उसको प्रकट होगा जितना गहन उसे प्रकट होगा उतना ही वो मेरे प्रति भी प्रेम से गहन और भरपूर हो जाएगा लेकिन नहीं हम हायर मैथमेटिक्स को नहीं जानते हम एक लोअर मैथमेटिक्स की एक बहुत ही साधारण गणित की दुनिया में जीते हैं जहां देने से सब चीजें कम हो जाती इसलिए डर स्वाभाविक है पत्नी डरती है कि पति किसी को प्रेम ना दे देते पति डरता है पत्नी किसी को प्रेम ना दे दे किसी और को तो दूर है बात घर में बच्चा भी पैदा होता है तो भी पति और पत्नी में कलह शुरू हो जाती बेटा भी प्रेम बांटता है अगर मां का तो पति को अड़चन होती अगर बेटी बाप के प्रेम को बांटती है तो मां को तकलीफ होती क्योंकि जिस प्रेम को हम जानते हैं वो प्रेम नहीं उसकी कसौटी यह है कि जो घटने से बांटने से घटता है उसे आप भूलकर भी प्रेम मत जानना और कठिनाई यह है कि प्रेम के अलावा और कोई अनुभव नहीं है जो मेजरेबल है और तो सब मेजरेबल है जो भी हमारे पास है सब नापा जा सकता है हमारा क्रोध नापा जा सकता है हमारी घृणा नापी जा सकती है हमारा सब नापा जा सकता है सिर्फ एक अनुभव है प्रेम का जो कि अमाप है वो भी हम सबके पास नहीं है तो हम परमात्मा को समझने में बड़ी कठिनाई अनुभव करते हैं जो आदमी प्रेम को समझ लेगा वो परमात्मा को समझने की फिक्र ही छोड़ देगा क्योंकि जिसने समझा प्रेम को उसने समझा परमात्मा को वे एक ही गणित के हिस्से वे एक ही डायमेंशन एक ही आयाम की चीजें जिसने पहचाना प्रेम को वो कहेगा परमात्मा ना भी मिले तो चलेगा क्योंकि प्रेम मिल गया तो काफी बात हो गई परिचित हो गए हम उस श्रेष्ठतर जगत से जहां ऐसी चीजें होती हैं जो बांटने से घटती नहीं बढ़ती कितना ही दे डालो उतनी ही शेष रह जाती हैं जितनी थी और ध्यान रहे जिस दिन ऐसा अनुभव होता है कि मेरे पास ऐसा प्रेम है जो मैं दे डालूं तो भी उतना ही बचता है जितना था उसी दिन दूसरे से प्रेम की मांग छीन हो जाती है। क्योंकि कितना ही प्रेम मिल जाए मेरा बढ़ नहीं सकता ध्यान रहे जिस चीज को देने से घट नहीं सकता उस चीज को लेने से बढ़ाया नहीं जा सकता ये एक ही साथ होंगी जब तक मैं दूसरे से प्रेम मांगता हूं और हम सब मांगते हैं बच्चे ही नहीं बूढ़े भी मांगते हैं। हम सब प्रेम मांगे चले जाते हमारी पूरी जिंदगी प्रेम की भिक्षा है मनोवैज्ञानिक तो कहते हैं कि हमारी सारी तकलीफ एक हमारा सारा तनाव हमारी सारी एंजाइटी हमारी सारी चिंता एक है और वो चिंता इतनी है कि प्रेम कैसे मिले और जब प्रेम नहीं मिलता तो हम सब्सिट्यूट खोजते प्रेम के, हम फिर प्रेम के ही परिपूरक खोजते रहते हैं लेकिन हम जिंदगी भर प्रेम खोज रहे हैं, मांग रहे हैं क्यों मांग रहे हैं आशा से कि मिल जाएगा तो बढ़ जाएगा इसका मतलब फिर यह हुआ कि हमें फिर प्रेम का पता नहीं क्योंकि जो चीज मिलने से बढ़ जाए वो प्रेम नहीं कितना ही प्रेम मिल जाए उतना ही रहेगा जितना था जिस आदमी को प्रेम के इस सूत्र का पता चल जाए उसे दोहरी बातों का पता चल जाता है उसे दोहरी बातों का पता चल जाता है एक कितना ही मैं दूं, घटेगा नहीं कितना ही मुझे मिले बढ़ेगा नहीं कितना ही पूरा सागर मेरे ऊपर टूट जाए प्रेम का तो भी रत्ती भर बढ़ती नहीं होगी और पूरा सागर मैं लुटा दूं तो भी रत्ती भर कमी नहीं होगी पूर्ण से पूर्ण निकल आता है फिर भी पीछे पूर्ण से रह जाता है परमात्मा से यह पूरा संसार निकल आता है छोटा नहीं अनंत असीम छोर नहीं और नहीं आदि नहीं अंत नहीं इतना विराट सब निकल आता फिर भी परमात्मा पूर्ण ही रह जाता पीछे और कल ये सारा सब कुछ उस परम अस्तित्व में वापस गिर जाएगा वापस लीन हो जाएगा तो भी वो पूर्ण ही होगा नहीं कोई घटाई नहीं कोई बढ़ती होगी इसे एक दिशा से और समझने की कोशिश करें सागर हमारे अनुभव में दिखाई पड़ने वाले अनुभव में आंखों इंद्रियों के जगत में घटता बढ़ता मालूम नहीं पड़ता घटता बढ़ता है बहुत बड़ा है अनंत नहीं विराट है नदियां गिरती रहती हैं सागर में बाढ़ नहीं आती आकाश से बादल पानी को भरते रहते हैं उलिझते रहते हैं सागर को कमी नहीं आती अभाव नहीं हो जाता फिर भी घटता है विराट है अनंत नहीं असीम नहीं विराट है सागर इतनी नदियां गिरती कोई इंच भर फर्क मालूम नहीं पड़ता ब्रह्मपुत्र और गंगाएं और हुआंग हो, और अमेशा कितना पानी डालती रहती प्रतिपल सागर वैसा था वैसा था। रोज सूरज उलिझता रहता है किरणों से पानी को आकाश में जितने बादल भर जाते हैं वे सब सागर से आते हैं। फिर भी सागर जैसा था वैसा रहता फिर भी मैं कहता हूं कि सागर का अनुभव सच में ही घटने बढ़ने का नहीं घटता बढ़ता है लेकिन इतना बड़ा है कि हमें पता नहीं चलता आकाश हमारे अनुभव में एक दूसरी स्थिति है सब कुछ आकाश में आकाश का अर्थ है जिसमें सब कुछ है अवकाश स्पेस जिसमें सारी चीजें ध्यान रहे इसलिए आकाश किसी में नहीं हो सकता और अगर हम सोचते हो कि आकाश को भी होने के लिए किसी में होना पड़े तो फिर हमें एक और महत आकाश की कल्पना करनी पड़े और फिर हम मुश्किल में पड़ेंगे फिर जिसको तार्किक कहते हैं इंफिनिट रिग्रेस फिर हम अंतहीन नासमझी में पड़ जाएंगे क्योंकि फिर वो जो महत आकाश है वो किस में होगा फिर इसका कोई अंत नहीं होगा फिर और महत आकाश फिर फिर वही सवाल होगा नहीं इसलिए आकाश में सब है और आकाश किसी में नहीं है आकाश सबको घेरे हुए है और आकाश अन घेरा है आकाश का अर्थ है जिसमें सब है और जो किसी में नहीं इसलिए आकाश के भीतर सब कुछ निर्मित होता रहता है आकाश उससे बड़ा नहीं हो जाता और आकाश के भीतर सब कुछ विसर्जित होता रहता है आकाश उससे छोटा नहीं हो जाता आकाश जैसा है वैसा जस का तस एज इट इज आकाश अपनी सचनेस में अपनी तथाता में रहता है आप मकान बना लेते हैं आप महल खड़ा कर लेते हैं आपका महल गिर जाएगा कल खंडर हो जाएगा मिट्टी होकर नीचे गिर जाएगा आकाश चूमने वाले महल जमीन पर खो जाएंगे वापिस आकाश को पता भी नहीं चलेगा आपने जब महल बनाया था तब आकाश छोटा नहीं हो गया था आपका जब महल गिर जाएगा तो आकाश बड़ा नहीं हो जाएगा आकाश में ही बनता है महल और आकाश में ही खो जाता है आकाश में कोई अंतर पैदा इससे नहीं होता है शायद आकाश और भी निकटतर जिस बात को मैं आपको समझाना चाहता हूं उसके और निकट कर फिर भी आकाश कितना ही अछूता मालूम पड़ता हो कितना ही अस्पर्शित मालूम पड़ता हो हमारे निर्माण से फिर भी हमारे साधारण अनुभव में ऐसा आता है कि आकाश कम ज्यादा होता होगा क्योंकि तो जहां मैं बैठा हूं अगर आप वहीं बैठना चाहें तो नहीं बैठ सकेंगे इसका मतलब यह हुआ कि जिस आकाश को मैंने घेर लिया अन्यथा आप भी मेरी जगह बैठ सकते एक जगह हम एक ही मकान बना सकते हैं उसी जगह दूसरा मकान ना बना सकेंगे उसी जगह तीसरा तो बिल्कुल ना बना सकेंगे क्यों क्योंकि जो, जो एक मकान हमने बनाया उसने आकाश को घेर लिया अगर आकाश को उसने घेर लिया तो आकाश किसी खास अर्थ में कम हो गया इसलिए तो मकान हमें ऊपर उठाने पड़ रहे हैं मकान इसलिए ऊपर उठाने पड़ रहे हैं कि जमीन की सतह पर जो आकाश है वो कम पड़ता जा रहा है जमीन के दाम बढ़ते चले जाते तो मकान ऊपर उठने शुरू हो जाते क्योंकि नीचे दाम बढ़ने लगते हैं, नीचे का आकाश महंगा होने लगा भरने लगा ज्यादा भरने लगा अब वहां जगह कम रह गई तो मकान को ऊपर उठाना पड़ता है जल्दी ही हम मकान को जमीन के नीचे भी ले जाना शुरू करेंगे क्योंकि ऊपर उठाने की भी सीमा है ऊपर का आकाश भी भरा जाता है आकाश भी भरता मालूम पड़ता है और जब भरता है तो उसका अर्थ है कि उतनी जगह कम हो गई उतना रिक्त स्थान कम हो गया उतनी एम्पटी स्पेस कम हो गई जिस जमीन पर हम बैठे हैं इस जगह पर अब दूसरी जमीन पैदा नहीं हो सकती माना कि अनंत आकाश चारों तरफ शून्य की तरह फैला हुआ है कोई कमी नहीं है लेकिन इतनी जगह पर तो रुकावट हो गई इतना आकाश तो कम हुआ भर गया नहीं परमात्मा इतना भी नहीं भरता सागर मैंने कहा कि बहुत छोटा है परमात्मा के हिसाब से हमारे हिसाब से बहुत बड़ा है गंगाओं और ब्रह्मपुत्रों के हिसाब से बहुत बड़ा, बड़ा है कोई अंतर नहीं पड़ता उनके गिरने से फिर भी अंतर पड़ता है नाप-तौल में नहीं आता लेकिन अंतर पड़ता है आकाश और भी बड़ा है हमारे सागरों महासागरों से बहुत बड़ा फिर भी आकाश भी भर जाता मालूम बात है परमात्मा पर एक, एक छलांग और लगानी पड़ेगी वहां तर्क सारा तोड़ देना पड़ेगा परमात्मा यानी अस्तित्व जो है सिर्फ है इजनेस होना जिसका गुण है हम कुछ भी करें उसके होने में कोई अंतर नहीं पड़ता